Oh धनोन सह वीर कर्वावहै तेजस्वीनस्त मिषा वह ओ शांति शांति शांति योग दर्शन की चौंसठवीं कक्षा योग दर्शन के द्वितीय पात साधन पात का 19वां सूत्र चल रहा है इसके व्यासभाष्य का एक भाग हो गया था आगे का आज देखेंगे और तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए वैसे तो ही मनसस्तु बराबर आत्मा महान पर वो आत्मा वो महत्व तो नहीं है वो तो बुद्धि से परे है ये उस क्रम में नहीं बैठेगा ना बुद्धे हाँ, बुद्धे, आत्मा महान हाँ बुद्धि आत्मा महान पर बुद्धि से परे तो बुद्धि तो महत्व हो गया वहां तो बुद्धि से भी पीछे जो है उसके लिए कहा जा रहा है इंद्रिया पराण्हो इंद्रियेप्य परम मन मनसस्तु पराबुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह अथवा बुद्धेरात्मा महान पर तो यहां बुद्धि अलग चीज है और महान वो अलग चीज है आत्मा महान वो महान आत्मा तो चेतन आत्मा के लिए आया है आत्मा के लिए है पुरुष अच्छा वो पुरुष अलग आ गया उसके लिए तो ठीक है चलो उसके उसके मान लेकिन वहाँ बुद्धि अलग आ गया है बुद्धि बुद्धि अलग आया है और महत्व यहाँ तो, तो बुद्धि तत्व तो महत्व तो एक ही माना है मान करके कथन है का पर्यावची है है तो नहीं पर्याय वची तो नहीं तो नहीं कह सकते ऐसा तो नहीं लेकिन हाँ स्वरूप वाला जो है यहाँ तो पर्याय वाची रूप में नहीं प्रतीत होता है, है ना सत्ता मात्रे महती आत्मा सत्ता मात्र महत आत्मा में अगर ऐसा निश्चित होता है कि ये पर्यायवाची है इस रूप में तो ठीक है लेकिन ऐसा भी मेरी जानकारी में तो नहीं है इसको पर्यायवाची के रूप में सत्ता मात्र मतलब तो यहां पर है जिसकी अभिव्यक्ति हो गई है लेकिन वो अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं है कि क्या चीज है इस रूप में यूं तो मूल प्रकृति भी सत्ता है उसकी भी सत्ता है आप जो कह रहे हैं लेकिन वो एक दृष्टि से असत है सत भी नहीं है और असत भी नहीं है ये जो कथन किया गया मूल प्रकृति के लिए अलिंग के लिए उसके लिए भी तो कथन किया है ना कि वो सत नहीं है और असत भी नहीं है तो वो सत नहीं है इसका मतलब हमने क्या किया था कि वो अभिव्यक्त नहीं है अभिव्यक्त नहीं है इसलिए वो सत नहीं है और असत नहीं है इसका मतलब है कि वो अभाव नहीं है असतःता तो है उसकी उस रूप में तो पहले वाला जो अंश है जहां उसके कहा गया कि वो सत नहीं है तो इसका मतलब है वो अभिव्यक्त नहीं है और इसको जो कहा गया कि यह सत्य सप्ताह मात्र जो है इसका मतलब अभिव्यक्ति मात्र हुई है पहली अभिव्यक्ति बस शुरुआत में आया है जैसे किसी सुवाय में फैक्ट्री में कोई चीज बनती हो तो बस अभी उसका रूप थोड़ा सा प्रकट हुआ है अभी अंतिम नहीं बना है बस आया है बस अब ये एक लोहा बन के आया है। ये हुआ इसका अब और रूप बनेगा तो जो भी है लेकिन एक प्रथम रूप आया है अभिव्यक्त तो हुआ है लेकिन बस बहुत कुछ नहीं है उसके अंदर इतने मात्र से लेंगे तो अभी इसकी से इसकी? कारण की दृष्टि से कारण की अपेक्षा और उसके आगे आगे तो और अभिव्यक्त हो ही रहे हैं और और अधिक अधिक जैसे जैसे कार्य स्थूल स्थूल होते जा रहे हैं वो हमारी दृष्टि से और अधिक व्यक्त होते जा रहे हैं नहीं मैंने हमारी दृष्टि से जो कहा मैंने बाद वालों के लिए बोला है उसके बाद में जो स्थूल स्थूल होते जाते हैं हमारी दृष्टि से प्रकट होते हैं और वो प्रकट होना है कारण से कार्य रूप में आया है तो कारण की अपेक्षा तो वो प्रकट हो ही गया है और समाधि में तो उनका प्रत्यक्ष होता ही है उस दृष्टि से वो हमारी दृष्टि से भी बन जाएगा हम भी उसका कर लेते हैं ना योग्य लोग कर लेते हैं न सामान्य मनुष्य विशेष के लिए होगा तो वो नहीं होगा ठीक है और कोई के हुँ। हुँ। हुँ। एक जैसे गुणों के रूप में गुणों के रूप में है ये ये लक्षण है उसके द्योतक हैं इनसे पता लगता है धर्म है ये होंगे ना आएंगे एक शब्द का अंतर है बाकी तो जुके तु है शब्द गुण को छोड़ दो बाकी तो चारों चारों आते हैं और प्रधानता पृथ्वी के अंदर गंध की है बाकी तीन गुण और माने गए दो तरह की प्रक्रियाएं मिलती हैं, यहां तो शब्द को भी सब तरफ लिया एक दो तीन चार पांच वहां पर आकाश को अलग छोड़ दिया वायु में एक अग्नि में दो वायु जल में तीन और पृथ्वी में चार ये एक क्रम मिल जाता है लेकिन एक संख्या तो बढ़ते हुए है ही वहां पर भी और जहां गंधवती पृथ्वी इत्यादि वैशिषिक का सूत्र है या गंध की तो वो प्रधानता से कथन है दूसरे भी मिलेंगे इसमें तो ये वाला ठीक है मेरे को तो ये लगता है कि एक दो तीन चार पांच वाला जो क्रम है ये इसको हमें स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वो जो एक समस्या बनती रहती है कि शब्द गुण आकाश का ही है तो हम ठोस के माध्यम से भी शब्दों को सुन लेते हैं लोहे में भी गति करता है और में भी जो गति करता है पानी में भी करता है शब्द उसकी तरंगें जाती हैं उसकी दृष्टि से ये वाला ठीक है क्योंकि शब्द गुण इन बाकी का भी स्वीकार किया गया है यहाँ पर ऐसा है? कहा आप वैशेषिक की दृष्टि से कह सकते हैं वैशेषिक में इनको एक एक गुण की प्रधानता से वो प्रधानता से उसका उत्तर मैं दे चुका हूं कि वो प्रधानता से कथन कहलाता है उन शब्दों को ऐसा नहीं पकड़ लेना है कि ये लिखा है मतलब तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें तो किसी व्यक्ति को कहें कि यह चेतन है इसका यह मतलब है कि उसमें चेतना के अलावा और कुछ नहीं है ऐसा कहेंगे भाई ये पुष्प गुलाबी है तो इसमें गंध नहीं है ऐसा कहेंगे कि आपने तो गुलाबी कह दिया है इसका तो गुलाब रंग है तो और कुछ नहीं है क्या उसमें उसमें स्पर्श नहीं है क्या प्रधानता से कथन हो जाते हैं बहुत सारी चीजों के भाषा है इसी तरह से कहा जाता है वो प्रधानता से कथन है व्यपदेशस्तु भू प्रधानता से कथन होता है तो का निषेध नहीं किया जा रहा है यहाँ पर वो तो आधुनिक दृष्टि से है फिजिकल केमिकल तो उसको एक तरफ रखिए अभी याणवी के स्तर पर कुछ होगा इसको आप भौतिक परिवर्तन मतलब तो यहां पर देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री दो अलग अलग चीजें हो गई उसमें फिजिक्स किस सूक्ष्म मानी जाती है केमिस्ट्री स्थूल मानी जाती है यद्यपि उसमें रसायनों का मिलना जुलना होता है लेकिन एक जो भौतिक मिश्रण होता है वो एक अलग चीज है भौतिक मिश्रण मतलब जैसे चीनी और मिट्टी का चीनी और मिट्टी को मिला दें तो ये मिश्रण तो हो ही जाता है जैसे आठ दस औषधियाँ हों उनको कूट पीट के मिला दिया ये एक मिश्रण अलग होता है एक हल्दी का और चूने का भी मिश्रण होता है वो अलग हो जाता है वो रासायनिक हो जाता है तो उसमें आपस में जो मिलना जुलना है वो तो है ही पहले मैंने जैसा बताया कि परस्पर संसर्गात परस्परानुप्रवेशात परस्परा अनुग्रहा सर्वेश उत्कर्षाप सानिध्य उत्कर्षाप उत्कर्षापर्क उत्कर्षापकर्षा तो ग्रहणम उत्कर्षापकर्ष से उनका ग्रहण होता है प्रधानता प्रधानता से तो ये दोनों ही चीजें वहां पर सम्मिलित होंगी सब चीजें मिलजुल करके जैसे भी है उसकी कोई रासायनिक और भौतिक की दृष्टि से कोई वर्णन यहां मिलता नहीं है अलग अलग तो ये तो उससे पीछे की भौतिक रासायनिक हम बाहर की चीजों में यहां देखते ही अलग परिभाषिक शब्द हैं अलग अलग शास्त्र हैं। यहां की दृष्टि से आप दोनों को मिला करके देख सकते हैं उसमें ओके? आगे देखिए तो 19वां सूत्र उसका भाष्य मध्य से लगभग प्रारंभ हो रहा है सूत्र था विशेष अविशेष लिंगमात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी गुण के ये पर्व होते हैं चार भाग किए थे अब अलिंग अवस्था के लिए कुछ विशेष बात और कही जा रही है हाँ, अलग ढंग से क्योंकि तो पीछे दृश्य के लिए कहा था भोगाप वर्गार्थम दृश्यम दृश्य भोग और अपवर्ग के लिए है वो उसका प्रयोजन है उसके संबंध में यह कह रहे हैं अलिंगावस्थायाम न पुरुषार्थो हेतु अलिंगवस्था उसमें पुरुषार्थ कारण नहीं होता है पुरुषार्थ मतलब पुरुष का प्रयोजन भोग और अपवर्ग वो इसमें कारण नहीं होता है अलिंगावस्था को भी इन्होंने गुण पर्व माना है उसको भी एक परिमाण माना है परिणाम माना है लेकिन उसमें पुरुषार्थता कारण नहीं है परिणाम शब्द देख करके उसकी अनित्यता की प्रती हमारे को होने लग जाती है हम वैसा अर्थ ले लेते हैं उसकी स्पष्टता भी की जा रही है तो अलिंगावस्था में पुरुषार्थ कारण नहीं बनता है इसी को आगे खोलें खोल रहे हैं न अलिंगावस्थायाम आदो पुरुषार्थता कारणम भवती बात वही है उसको खोला जा रहा है लेकिन विशेष शब्द क्या आदो अलिंगावस्था में पुरुषार्थ हेतु नहीं होता अर्थात अलिंगावस्था के आदि में प्रारंभ में पुरुषार्थता कारण नहीं होती है अलिंग जो है यानी सत्वर ये पुरुष के लिए होते हैं ये तो ठीक है क्योंकि वो कार्य रूप में जब परिणत होते हैं कार्य जगत में आते हैं तो परंपरा से वो पुरुष के लिए होते हैं पुरुषार्थता तो होती है उसमें पुरुष के लिए हो जाते हैं लेकिन उसके आदि में उसके बनने में उसके प्रारंभ होने में पुरुषार्थता कारण नहीं होती है प्रारंभ होने में कि पुरुष का प्रयोजन था इसलिए सत्वर बने इसलिए अलिंग बना ये कोई कारण नहीं है वहां पर इसकी नित्यता सिद्ध तो की जा रही है तो अलिंगा अलिंगावस्थाया आदो पुरुषार्थता कारणम न अलिंगावस्था न अलिंगा न पहले ले लिया है आगे न तस्या पुरुषार्थता कारणम भवती इसका यानी अलिंगा अलिंगावस्था का पुरुषार्थता कारण नहीं होती है नौ पुरुषार्थकृता इति नित्या आख्याय थे और इसलिए ये पुरुषार्थ कृत नहीं है इसलिए नित्य कही जाती है नित्य होती है क्योंकि बनी ही नहीं है अगर पुरुषार्थता के कारण से ये बनी है पुरुषार्थ प्रयोजन आया इसलिए ये बनी है तब तो वो नित्य नहीं हो सकती थी तो कारण वाला होता है वो अनित्य होता है तो पुरुषार्थता इसमें कारण नहीं है इसलिए ये नित्य है तो इससे हमें पता लगता है कि सत्वर स्तम को ये नित्य मानते हैं अनादि तत्व है बना नहीं है अपने आप में स्वयं सिद्ध सदा से है ये बना नहीं है जैसा कि कुछ लोग अध्यात्म में या वैदिक दर्शनों में भी स्वीकार कर लेते हैं कि ये प्रकृति ब्रह्म से बनी है एक ही तत्वता था ब्रह्म उसको नित्य मानते हैं लेकिन उससे जो ये कार्य जगत बना है ये सब बना हुआ मानते हैं वो तो ब्रह्म से बना है तो ब्रह्म का विकार होगा ये ये कार्य द्रव्य माना जाएगा उस दृष्टि से इस अलिंग अवस्था को नित्य नहीं कहा जा सकता उस ब्रह्म से जो भी कुछ बनेगा तो उसका प्रयोजन यही है वो पुरुषों के लिए है दोनों ही चीजें हैं वो उससे जीव भी बना हुआ मानते हैं और इस प्रकृति को भी वो बना हुआ मानते हैं एक ही तत्व मानते हैं केवल वो सबका निषेध है ये तो सत्वरस्तम अलिंगा अलिंग अवस्था अपने आप में अनादि है उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती उसमें पुरुषार्थ का कारण नहीं है इसलिए वो नित्य ही होती है बनती ही नहीं है वो आगे त्रयाणाम तू अवस्था विशेषाणाम आदो पुरुषार्थता कारणम भवति जो तीन अवस्था विशेष है तीन अवस्था विशेष कौन से विशेष अविशेष और लिंगम ये जो तीन बताए सूत्र में इनके आदो आदि में प्रारंभ में इनका आरंभ होने में इनके उत्पन्न होने में पुरुषार्थता कारणम्भ पुरुषार्थता कारण होती है यदि पुरुषार्थता न हो पुरुष का प्रयोजन नहीं हो तो ये कार्य रूप में किस लिए बदलेंगे कोई प्रयोजन ही नहीं और इनके अपने लिए तो होता नहीं है ब्रह्म के लिए परमात्मा के लिए भी नहीं होता है और तो केवल जीवी बसता है जिसके लिए ये होता है इसलिए पुरुषार्थता इसमें कारण होती है बिना उसके नहीं हो सकता है वो भोगापवर्ग ये जो भो, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम वो ही बात है आगे सच अर्थो हेतु निमित्तम कारणम भवती इतनी अनित्या आख्या ये जो अर्थ है पुरुषार्थता भोगाप ये जो अर्थ है ये अर्थ हेतु होता है कारण होता है हेतु कोई खोल दिया हेतु होता है उसी को आगे खोला निमित्त होता है उसी को कहा कारणम भवती अनित्य आख्यायते, इसलिए इसको अनित्य कहते हैं ये जो बाकी चीजें हैं इसमें पुरुषार्थता कारण होती है पुरुषार्थता भी एक हेतु निमित्त होता है और जो हेतु निमित्त वाला होता है वो अनित्य होता है तो यह सब अर्थ वाले हैं यानी ये अर्थ इनका हेतु है इसलिए ये अनित्य है सर्वधर्मानुपात न प्रत्यस्तमते नोपजायण गुण है गुण कौन सत्वर जो द्रव्य धर्मी है उसके लिए कहा जा रहा है गुण का मतलब धर्म नहीं है धर्मी गुणास्तु सर्वधर्मानुपाति सभी धर्मों में रहने वाले कौन से सभी धर्म है अलिंग अवस्था तो सत्वर की हो गई अलिंग से लिंग बना लिंग से अविशेष बना अविशेष से विशेष बना और उससे फिर और पांच भौतिक चीजें जो जो भी बनती गई वो सारी के सारी वो सब धर्म चाहे घड़ा बना चाहे कपड़ा बना चाहे मकान बना ये जो सब धर्म बने हैं इन सब धर्मों में अनुसरण करने वाले होते हैं अनुपाती रहते हैं उसमें विद्यमान रहते हैं ये तीनों गुण इसलिए त्रिगुणात्मक सृष्टि है ये कहा जाता है हर वस्तु त्रिगुणात्मक है तरतम भेद रहेगा इसलिए भिन्नता रहती है लेकिन रहते तीनों गुण है सबके अंदर तो त्रयाणाम तू अवस्था विषय नहीं गुणास तु सर्वधर्मानुपातिनो न प्रत्यस्त न उपजायंते तो सब धर्म में रहते हैं लेकिन न तो प्रत्यस्तमयनते न तो नष्ट होते हैं ये अस्त नहीं होते नष्ट नहीं होते उपजायंते न ही उत्पन्न होते हैं हाँ लेकिन इनकी उपस्थिति में ऐसा तालमेल होता है उनमें मेल मिलाप मिलना जुलना और परिवर्तन की नई नई चीजें बनती हुई हमें दिखाई देती है ये बन गई ये नष्ट हो गई ये हो गई ये हो गई ये होते हुए भी सत्वरस्तम अपने आप में ना तो उत्पन्न होते हैं ना नष्ट होते हैं आगे व्यक्ति भी रेव अतीत अनागत व्यय आगमवती भी गुणान्वयिनी भी उपजन अपाय धर्म का इव प्रत्यवभा तो ये जो तीन गुण हैं ये ना तो नष्ट होते हैं ना उत्पन्न होते हैं लेकिन व्यक्ति भी व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति मतलब जो चीज प्रकट हुई है बनी है कार्य द्रव्य इकाई जो जो चीजें बनी है बहुत सारी चीजें अनंत उनके द्वारा कैसी है वो अतीत अनागत जो व्यक्तियां कभी अतीत में चली जाती है यानी थी पहले अब नहीं रही व्यक्ति नहीं रहा वो घड़ा नहीं रहा वो मकान नहीं रहा वो पेड़ नहीं रहा एक व्यक्ति थे ये वो चले गए व्यक्ति का मतलब ये मनुष्य ही नहीं है एक व्यक्ति कोई भी वस्तु वो अपने आप में एक व्यक्ति है ये अतीत में चले गए थे अतीत और अनागत भविष्य में भी आ जाएंगे फिर उत्पन्न नए नए हो जाएंगे तो ये जो व्यक्तियां हैं कैसी जो अतीत और अनागत वाली हैं और व्यय आगमवती भी व्यक्ति भी व्यक्ति से के विशेषण जुड़ रहे हैं व्यय और आगम वाली व्यय का मतलब है जो क्षीण होती है और आगम मतलब जो बढ़ती है जिसमें उपचय होता है अपचय और उपचय वाली घटने बढ़ने वाली तो अतीत हो जाने वाली अनागत होने वाली और जो वर्तमान में है उसमें भी प्रतीक्षा वाली जो होती हैं व्यक्तियां वे गुणान्विनी भी जो ये व्यक्तियां गुण से अन्वित होती हैं, गुण उसमें सत्वरस्तम उसमें विद्यमान रहते हैं ऐसी इन व्यक्तियों के द्वारा उपजन अपाय धर्म का प्रत्यवभाषण थे उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो इस धर्म वाले ये गुण दिखाई देते हैं प्रत्यवभाषण ऐसे भाषित होते हैं वास्तव में नहीं होते लेकिन हमें ऐसे लगता है जैसे कि सतुरस्तंभ उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं या तो मूल प्रकृति ही नष्ट हो गई है और फिर उत्पन्न हो गई है ऐसा हमें प्रतीत होता है वास्तव में वो तो उत्पन्न और नष्ट होने से परे हैं, विभिन्न धर्म ही आते जाते रहते हैं आगे उदाहरण दे रहे यथा देव दत्तो दरिद्रती जैसे देव एक व्यक्ति का नाम है कहें कि वो दरिद्र हो रहा है तो दरिद्र हो रहा है तो क्या हुआ हमें लग रहा है कि ना कि वो दरिद्र हो रहा है कौन देवदत्त व्यक्ति वो तो देवदत्त तो दरिद्र आती कस्मात क्यों ये तो अच्छे मृंते गावा थी। उसकी गाय मर गई मर रही है गाय काफी सारी मर गई तो गवा में वो मरना तस्य दरिद्रता न रूप अनाद इति समाधि वो देवदत्त उस देवदत्त की दरिद्रता कैसे देवदत्त का शरीर अपने आप में तो जुगा है उसमें कोई अंतर नहीं आया लेकिन गायों के नष्ट होने से मरने से देवदत्त दरिद्र हो गया, ये कहा जाता है ऐसे ही यानी देवदत्त वैसा क्या वैसा ही है उसकी चीजें कम ज्यादा हो रही है ऐसे ही एक स्थूल उदाहरण है ऐसे ही सत्वर स्तम तो झूके तु लेकिन सत्वरस्तम से बनी हुई चीजें वस्तुएं द्रव्य है वो उत्पन्न और नष्ट होते हैं घटते बढ़ते रहते हैं तो लगता है कि सत्वर सत्वरस्तम में अंतर आ रहा है वास्तव में सत्वरस्तम में परिवर्तन नहीं होता वो यथावती रहते हैं आगे लिंग लिंगम लिंग मात्रम अलिंग प्रत्यासन्नम ये इनके क्रम को अब बता रहे हैं वैसे तो उत्पत्ति क्रम में इन्होंने क्रम बता ही दिया है पर फिर भी उसको और स्पष्टता से कर रहे हैं कि जो लिंग मात्र है यानी महत्व है वह है अलिंग मात्र का अलिंग का यानी तो मूल प्रकृति का प्रत्यासन है निकट है निकट का उत्पाद है मूल प्रकृति से महत्व पहले हो तो निकट का हो गया वो उसके तत्कालवाद का तत् तत्स्रेष्टम विविच्यते क्रम अनतिवृत्ते वहां पर ये उत्पन्न हुआ हुआ ये महत्व प्रकृति में उत्पन्न हुआ हुआ उससे अलग हो जाता है उत्पन्न होता है बनता है और उससे अलग हो जाता है यानी सत्वर स्तम से अलग हो जाता है एक अलग चीज दिखने लग जाती है उसी में बनता है और उससे अलग हो जाता है एक नई चीज बन जाती है क्रम का अतिक्रमण ना करते हुए आगे तथा शट अविशेषा लिंग मात्र संश्रिष्टा विविचनते परिणाम क्रम नियम उसी प्रकार से जो शट अविशेष है छह अविशेष है अभी तो विशेष के बारे में बताया था ए अभी तो लिंगमात्र के बारे में बताया था अब लिंगमात्र के बाद में अविशेष आते हैं तो ये जो छह अविशेष हैं, ये लिंगमात्र है संश्रिष्ट है वो लिंगमात्र से जुड़े हुए महत्व से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए और विविच चिंत उससे अलग हो जाते हैं परिणाम क्रम नियम परिणाम के क्रम का नियम होने से उसके बाद संश्रिष्ट का मतलब जुड़े हुए हैं उत्पन्न नहीं जुड़े हुए हैं दूसरी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हुए हैं में। लेकिन ये में उससे जुड़े हुए हुए होते भी उससे अलग होते हैं ये तात्पर्य आगे तथा तेषु अविशेषेश भूतेन्द्रिया संश्रिष्टानी विविच्य तो उन्हीं में उन्हीं विशेषों में अविशेषों में जो छह विशेष थे उसमें भूत और इंद्रिया भूत और इंद्रिया क्या है विशेष कथन से कही गई थी ये भूत इंद्रिया संश्रिष्टानी उत्पन्न अलग होती है बताया जा चुका है उसी बात को कहा है आगे न विशेषे परम तत्वान्तरम अस्थिति विशेषाणाम नास्ती तत्वांतर परिणाम अभी जो पीछे इन्होंने बताया था वो तत्वांतर परिणाम था यानी अव्यक्त से अव्यक्त प्रकृति से अलिंग से लिंग हुआ महतत्व बना महत से अविशेष हुआ छह अविशेष और अविशेषों से जो विशेष बने वो सारे के सारे ग्यारह और पांच सोलह ये जो सोलह बने ये सब तो तत्वांतर हैं, भिन्न भिन्न तत्व तो बन रहे हैं एक के बाद एक तो अब प्रश्न आएगा कि अच्छा विशेष के बाद में क्या है आपने एक क्रम तो बता दिया इनका विशेष के बाद में क्या है उसका उत्तर दिया न विशेषे भ परम तत्वान्तर विशेषों से आगे कोई तत्वान्तर नहीं है कोई नया तत्व नहीं बन रहा ये अंतिम तत्व बन चुके हैं यानी 11 इंद्रिया और फिर इधर पांच भूत तो इंद्रियों से कुछ बनता है ये तो नहीं आता है सुनने के अंदर ठीक है शरीर बन गया उनके संयोग से भूत भी है लेकिन भूतों से तो और दूसरी बहुत सारी चीजें बनती है ये हम मानते हैं, लेकिन वो जो चीजें बन रही है, है, है। विशेषों से आगे कोई तत्व परिणामों का तत्व परिणाम नहीं है परिणाम मतलब बदलाव अलग अलग बदलते जाते हैं उसमें कई तरह के परिणाम बताए गए हैं कुछ परिणाम आगे बताएंगे कहा तत्वांतर परिणाम नहीं होता है फिर क्या होता है श्याम तू धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्या उनके तीन तरह के परिणाम होते हैं धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम ये तीन तरह के परिणाम होते हैं धर्म लक्षण अवस्था परिणाम उनकी व्याख्या आगे की जाएगी आगे तीसरे पात्र तेरहवें सूत्र के अंदर धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ये सब बताएंगे वो चित्त के संदर्भ में है लेकिन लगते घटते वो सब जगह पर स्तूल चीजों में भी घटते हैं और यहां पर भी घटेंगे धर्म परिणाम क्षण परिणाम और अवस्था परिणाम इनको हम वहीं पर ही समझेंगे लेकिन इन तीन परिणामों से भिन्न एक तत्वांतर परिणाम शब्द यहां पर कहा गया मूल जो जो तत्व है तो तत्वांतर सृष्टि का निर्माण है वो बस यहीं तक होता है इसलिए सांख्या आदि में भी बस यही तक ही बताया गया उसके आगे की चीजें क्या बनती है उसका वहां पर वर्णन नहीं मिलता है बस उससे तो सारी मिश्रण से सारी पेड़ पौधे ईट पत्थर और बहुत सारी चीजें बनती रहती है कपड़े आदि भोजन रोटी आदि सारी अन्न ये सब बनते रहते हैं लेकिन वहाँ क्रम नहीं बताए क्योंकि वहां केवल तत्व की चर्चा है जहां तक तत्व है बस जो नए तत्व की रचना है वहीं तक ही उन्होंने सृष्टि के क्रम को बताया उसके आगे नहीं तो वो बात यहाँ एकदम स्पष्ट होती है न विशेषेभ्य परम तत्वांतरम इति विशेषाणाम ना तत्वातर परिणाम तेषा तो धर्म लक्षण इसको हम आगे वहीं पर ही देखेंगे जब वो सूत्र आएगा ठीक है तो यहां तक इन्होंने दृश्य के बारे में बता दिया अब विश्वास सूत्र प्रारंभ होता है तो वहां दृष्टि दृश्य हो संयोगो हे हेतु हे हेतु हे हे को बताने में दृष्टा भी था उसके बारे में बता रहे प्रारंभ क्या प्रसंग किया था चार चीजें ये चतुर्व्यूह हैतु हान और हानोपाय उसमें दूसरा हे हेतु चल रहा था हे हेतु को बताते हुए उन्होंने दृष्टा उसका कारण बताया संयोग अब संयोग में दृष्टा और दृश्य दो शब्द आ गए थे तो पहले दृश्य के बारे में सूत्र बता दिए अब द्रष्टा के बारे में बता रहे है। ये सब किसमें चल रहा है हे हेतु को बताते हुए ये सारा प्रसंग चल रहे है। हान और हानोपाय आगे आएगा उसी की व्याख्या चल रही है तो विश्व सूत्र के अवतरणी है व्याख्यातम दृश्यम दृश्य की व्याख्या कर दी गई अतः द्रष्टु स्वरूपावधारणार्थम इधम आरभ्य अब जो ये सूत्र बताया जा रहा है ये द्रष्टा के स्वरूप के निश्चय के लिए बताया जा रहा है दृष्टा है क्या कौन है द्रष्टा कैसा होता है तो विश्वास सूत्र कहा गया शुद्धों शुद्धोपि प्रत्यनुपश्य द्रष्टा के बहुत से गुणधर्म हो सकते है यहां इन्होंने प्रसंगवशात जो बात कहनी थी बस उतनी ही कही द्रष्टा ये जो आत्मा है ये दृशिमात्र है बस दर्शन शक्ति है जानने की शक्ति है देखने की शक्ति है बस इतना ही दृष्टा प्रेक्षण मात्र मात्र अर्थ के अंदर देखने अर्थ में ही आता है, उसको बस ये धातु के निर्देश में स्थित प्रत्यय एक प्रत्यय करके दृषि केवल इतना धातु मात्र वो शक्ति मात्र कहा जा रहा है तो द्रष्टा दृशि मात्र है और शुद्धो भी शुद्ध होते हुए भी वो प्रत्यानुपश्य अनुप्य प्रत्यय यानी बुद्धि में जो प्रत्यय वृत्ति जान होता है उसको ये पीछे पीछे से देखता है यानी बिल्कुल वैसा ही देखता है उसके सदृशी उसके अनु, अनु, अनु अनुरूप ही ये देखता है अनुकूलता से ये भी बोध को प्राप्त होता है ये इसको भी जान लेता है अपने आप में शुद्ध है लेकिन फिर भी बुद्धि में जो ये सारा बदलाव आ रहा है उसको वो जानता है शुद्धों की प्रत्यय देखिए तो दृषि मात्र को खोल रहे हैं मात्र इति दृषि मात्र शब्द कहा गया इसका मतलब क्या है तो दृक्ष शक्ति रे शक्ति ही है बस ज्ञान की सामर्थ्य ज्ञान की शक्ति बस उतना है दृषि शक्ति ये इसकी आत्मा की मूलभूत चीज है आत्मा को चेतन कहते हैं तो चेतनता का मूल आधार ज्ञान ही है जानना उसी को कहा जा रहा है तो दृषिमात्रा थी दृक्ष शक्ति एवं और उसके लिए कहा विशेषण अपरामृष्ट इत्यर्थ है ये जो मात्र शब्द का प्रयोग है ना दृक्ष शक्ति एवं या तो दृषि मात्र बोले तो और किसी भी विशेषण से रही थे विशेषण नहीं जोड़ेंगे इसके अंदर कि इस तरह का है इस तरह का है बस शुद्ध दृष्टा मात्र है दृषि मात्र विशेषण विशेषण अपरा बुद्धि को ही केवल आत्मा जानता है उसी को जानता रहता है और कोई विशेषण नहीं बस बुद्धि में जो बुद्धिस्त जो वृत्ति है बस उसको जानता रहता है और कुछ कोई नहीं चीज है बुद्धि मन और इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग चीजें जानती है वो एक भिन्न बात हो गई लेकिन आत्मा केवल बुद्धि को देखती है और कोई विशेषण ही दृष्टा दे इसको देखता है उसको देखता है किसको देखता है? नहीं बस वो तो बस देखता है वो तो एक ही को देखता रहता है इसी को आगे कहने सुरुषो बुद्धे प्रति ये पुरुष जो है किसको जानता है बुद्धि का प्रति होता है बुद्धि में जैसा होता है वैसा ही ये जानता है सब पुरुषो बुद्धे प्रतिसंवेदी और जब उसके अनुसार जानता है तो सब बुद्धे न स्वरूप ना, ना अत्यंतम इति ये पुरुष आत्मा बुद्धि का स्वरूप नहीं है समान रूप नहीं है बिल्कुल वैसा क्या वैसा नहीं है अर्थात में कहा ना अत्यंतम विरूप बिल्कुल ही भिन्न हो हर चीज भिन्न हो ऐसा भी नहीं है कुछ उसमें समानताएं है भी हैं और उस कुछ विशेषताएं है भी हैं ना तो अत्यंत स्वरूप है ना अत्यंत विरूप है तो अब उसमें से दो, दोनों में से एक एक की व्याख्या करें नावत ना स्वरूप है जो हमने कहा कि स्वरूप नहीं है उसका क्या मतलब है तो उसको आगे खोल न तावत स्वरूप है अकस्मात क्यों बिल्कुल वैसा नहीं है तो कहा जाता जात विषयत् परिणामिनी ही बुद्धि ही बुद्धि तो परिणामी होती है बदलती रहती है कैसे और अज्ञात विषय वाली होने से बुद्धि को से को कभी कोई विषय जाना जाता है कोई वो नहीं जानती कभी इस विषय को जान रही है तो और विषयों को नहीं जान रही है इस विषय को जान रही है तो और विषयों को नहीं जान रही है तो एक जो विषय जात हो रहा है तो अन्य विषय अज्ञात हैं उसके उस समय में इस दृष्टि से जाता जात है और कभी वो जान रही है और कभी बिल्कुल भी नहीं जान रही है तो उस दृष्टि से भी अज्ञात है जब जब जान रही है चाहे इसको जाने चाहे उसको जाने ये जात अवस्था श... हो गई जात विषयता हो गई बुद्धि की और जब किसी को नहीं जान रही है तो अज्ञात विषयता हो गई तो जाता जात को दो ढंग से हमने देख लिया एक तो ये कि जिस समय एक चीज को जान रहा है जान तो रही है वो लेकिन अभी अन्य चीजों को नहीं जान रही है इस दृष्टि से जात और अज्ञात क्योंकि एक को जानेगी तो और को नहीं जानेगी ये एक व्याख्या है जाता जात होती रहती है और दूसरी व्याख्या हो गई कि जान रही है किसी को भी जान चाहे इसको चाहे उसको किसी को तो जान रही है एक ज्ञान अवस्था है उसकी जानती रहती है और दूसरी अवस्था है जिसमें वो नहीं जानती किसी को भी नहीं जान रही होती है तो इस तरह बुद्धि कैसी है ज्ञात और अज्ञात विषय वाली होती है और इसलिए वो परिणामी भी है बदलाव होता है कभी इसको जान रही है कभी उसको जान रही है तुम्हारे मन में आता है कि आत्मा भी तो कभी इसको जान रहा है कभी उसको जान रहा है कभी उसको जान रहा है वो भी परिणामी होना चाहिए फिर तो नहीं, आत्मा ऐसा नहीं कि इसको जान अलग अलग चीजें आ रही है तो जो कैमरे होते हैं वो कभी इसको जान रहे होते हैं कभी उसको जान रहे होते हैं कभी इस तरफ फोकस होता है कभी उस तरफ होता है और हमारा हम तो बस केवल दूरदर्शन को देख रहे होते हैं उसको उसके पटल को देख रहे होते हैं उसमें कुछ जो बदल रहा है वो एक अलग बात है हमारे द्वारा तो सदा जात विषय वाला है एक ही विषय वाला कैमरे इधर उधर कभी बंद होते हैं कभी किसी को देखते हैं कभी किसी को नहीं देखते हैं वो परिवर्तन वहां होते रहते हैं ऐसे ही बुद्धि तो जात और अज्ञात विषय वाली होती है आत्मा के लिए आगे कह रहे हैं तो सब सदा जाता जात विषय ही बुद्धि चूंकि जात और अज्ञात होते हैं तो परिणाम है वो बुद्धि और तत् गवादिर घटा दे जाता जातश्चैती परिणामित्व दर्शयती और मतलब बुद्धि का जो विषय बनता है कर्म वो तो क्या गवादिर घटा देरवा गि होते हैं घटादी होते हैं चेतन और जड़ सब तरह के अलग अलग होते हैं जे चा, ज्ञातश्च और उनका ज्ञात होना और अज्ञात होना ये इनके परिणामित्व को दिखाता है निश्चित करता है हेतु है इनका चूंकि जाता जात विषय वाली होती है इसलिए ये परिणामी होती है परिणामी का एक कारण बताए और पुरुष के लिए क्या है तो आगे कहते हैं सदा जात विषय तू तु पुरुष से अपरिणामित्व परिदीप पुरुष का तो विषय सदा जात रहता है सदा जात विषयत्व तो होता है उसका वो सदा जानता रहता है उसको बुद्धि को और ये पुरुष के अपरिणामित्व को दिखाता है जताता है दिखाता है अपरिणाम दीपी कस्मात न ही बुद्धिश्च नाम पुरुष विषय अगृहिता गृहिता ची तो न ही बुद्धिश्च नाम पुरुष विषय जो बुद्धि नाम का पुरुष का विषय है पुरुष का विषय केवल बुद्धि ही है जब हम वैसे बोलते हैं कि हाई हम इसको जान रहे हैं इस व्यक्ति को जान रहे हैं इस वस्त्र को जान रहे हैं इस वृक्ष को जान रहे हैं इस फल को जान रहे हम व्यवहार में तो यही कथन करते हैं कि हम अलग अलग चीजों को जान रहे हैं, लेकिन ये अंदर के स्तर पे बात कर रहे हैं आत्मा का तो विषय केवल बुद्धि ही रहती है और कुछ नहीं बुद्धि में जो जो आ रहा है उसको वो जान रहा है इतना तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन आत्मा बाहर की चीजों को सीधे नहीं देखता है कभी तो उसको देखा इसको देखा ये तो हमारा गौण कथन होता है क्योंकि ज्ञान के रूप में हम बुद्धि आदि सबके माध्यम से जो जानते हैं वो अलग अलग होता है तो इसलिए कहा नहीं बुद्धिश्च बुद्धिश्चय नाम पुरुष विशेष चाहत अग्रहिता गृहिता च तो बुद्धि नाम की जो चीज है वो पुरुष के लिए कभी अग्रही तो कभी गृहित हो ऐसा नहीं होता है उसके लिए सदा गृहित है वो सदा स्क्रीन खोल करके ही बैठा हुआ उसमें क्या आता है नहीं आता है वो दोनों हो सकते हैं पीछे से आना बंद हो गया स्क्रीन पे ठीक तो है लेकिन वो तो देखता रहेगा स्क्रीन को जैसे ही आएगा कुछ उसको देख लेगा जब जो आएगा उसको देख लेगा सदा इससे आत्मा का सदा सिद्ध हो जाता है। नहीं तो कोई भी कहेगा तो तो में होता है मूर्चा में होता है तो वो कहाँ जान रहा होता है तो उनका कथन इसलिए होता है कि बाहर के विषय को नहीं जान रहा होता है लेकिन ये कह रहे हैं कि आत्मा का विषय तो बुद्धि है बाहर के विषय तो है ही नहीं उसके सीधे सीधे बुद्धि को सीधे हमेशा जानता रहता है आत्मा तो सिद्धम पुरुष पुरुषस्य सदा जात विषयत्व तथा चरिणामित्व और इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि आत्मा अपरिणामी है बदलती नहीं है आगे दूसरा हेतु दे रहे हैं इसमें किंच पर बुद्धि संहत्य आत्मा जो है वो बुद्धि जो है वो परार्थ है दूसरे के लिए है क्यों है दूसरे के लिए तो उसमें हेतु दिया मिलकर के बना हुआ होने से संघात होने से अनेक अवयवों के मिलने से बनी होने से संगत परार्थत्वाद पुरुष से संख्या में जो संघात होती है वो परार्थी होती है और इससे पुरुष का ज्ञान करते हैं निश्चय अनुमान करते हैं ये जो सारी चीजें हैं शरीर आदि ये तो संघात है मिलकर के बनी है अवयवों से बनी है तो ये किसी ये तो दूसरे के लिए है वो दूसरा कौन है वो कुछ कोई ना कोई होना चाहिए तो वो आत्मा ही होता है उन्होंने तो कहा किंच पर बुद्धि बुद्धि परार्थ है क्योंकि वो संगत्यकारी है और स्वार्थ पुरुष है और पुरुष तो स्वार्थ है पुरुष दूसरे के लिए नहीं होता पुरुष किसके लिए होता है अपने लिए ठीक है बोले नहीं पुरुष भी दूसरे के लिए होता है हम दूसरों की सेवा कर देते हैं और भी कुछ सहयोग कर देते हैं तब ये वो पुरुष नहीं है ये पुरुष मतलब चेतन पुरुष की बात की जा रही है शुद्ध ये तो हम शरीर के रूप में जो व्यक्ति हैं ये तो संगत है हम दूसरे के लिए कर देते हैं पुरुष दूसरे के लिए नहीं होता है अपने लिए ही होता है ये बड़ा तत्व है दर्शन आध्यात्मिकता ऐसी है कि हमें लगेगा कि ये धर्म के विपरीत ले जा रही है धर्म का मतलब परोपकार धर्म का मतलब परोपकार स्वार्थ से किस क्या काम है? अब उसको छोड़ना पड़ता है ये स्वार्थ के लिए सारा का सारा अपने लिए है उपनिषद में भी जो आ रहा था आत्मनस्तु नस्तु कामा इधम सर्वम प्रियम भवती अपने लिए ही होता है तो ये तो स्वार्थ है आत्मा तो स्वार्थ है। आत्मा दूसरे के लिए हो ही नहीं सकता है आत्मा दूसरे के लिए होता ही नहीं है अपने लिए ही होता है हम सोच रहे नहीं मेरा मेरी आत्मा तो धर्म के लिए होगी मेरी आत्मा तो वेद के लिए होगी मेरी आत्मा तो राष्ट्र के लिए होगी मेरी आत्मा तो वैदिक संस्कृति के लिए होगी इत्यादि मेरी आत्मा तो गरीबों के लिए होगी रोगियों के लिए होगी ऐसे ऐसे हम जो सोच लेते हैं ऐसा नहीं आत्मा तो स्वार्थी होता है दूसरे के लिए नहीं होता है हाँ जो संगत होता है वो दूसरे के लिए होता है वो दूसरे के लिए हो सकता है जो संगत है वो दूसरे के लिए ही होगा ये नियम पक्का है जो संगत होता है वो हमेशा दूसरे के लिए होता है ये मुख्य विषय है और आत्मा उस तरह का नहीं है ये संगत है ये दूसरे के लिए है तो दूसरा कौन है वो वो आत्मा है वो अपने लिए है उसमें ये नियम नहीं है कि जो जो संगत नहीं है वो वो स्वार्थी होता है ऐसा नियम नहीं है ये जो जो संगत होता है वो परार्थ होता है ये नियम है ये नहीं है कि जो जो परार्थ होता है वो संगति होता है ये नहीं है व्याप्ति व्याप्ति नहीं है नहीं तो अड़चन आ जाएगी आ रही है अड़चन अगर यूं कहें कि जो जो संगत होता है वो वो परार्थ होता है अब इसका तात्पर्य निकाल लें हम अर्थापत्ति निकाल कि जो जो संगत नहीं होता है वह वह परार्थ भी नहीं होता यानी स्वार्थी होता है ऐसा अगर हम यू निकालें अर्थापत्ति से तो इसमें अर्चन आ जाएगी ना ईश्वर ईश्वर संगत नहीं है अगर यू करने लगेंगे तो ईश्वर संगत नहीं है तो परार्थ भी नहीं होगा फिर वो जीवात्माओं के लिए भी नहीं होगा ये दोष आ जाएगा सामान्य व्यक्ति तो दोनों ही अर्थ लेकर के चलेगा बोले ऐसा है फिर तो इसमें दिक्कत आ जाएगी लेकिन जब हमें पता है कि व्याप्ति दो तरह की होती है उभय व्याप्ति भी होती है एक तरफा भी होती है तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है जहा जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है जहा अग्नि होती है जहां अग्नि नहीं होती है वहां नहीं जहां अग्नि होती है जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां होता है यह आवश्यक नहीं है बस ऐसे ही जो जो संगत होता है वो परार्थ होता है ये तो बात ठीक है लेकिन जो जो परार्थ होता है वो वो संगत होता है ये बात नहीं है ऐसा नहीं क्या कहा जा रहा है जो जो संगत होता है वह वह परार्थ होता है इतना ठीक है और वो परार्थ कोई ना कोई होना चाहिए वो परार्थ तो जि जिसके लिए वो है वो तो स्वार्थ अपने लिए तो आत्मा तो स्वार्थ है तो इन्होंने कहा स्वार्थ पुरुष इसीलिए बहुत से लोग अध्यात्म में नहीं आते इसीलिए आजकल लोग रिलिजन को तो करते हैं कि तो धर्म है रिलिजन से तो लेकिन स्पिरिचुअलिटी हो तो उसमें फिर कोई बात नहीं होती आध्यात्मिकता होती है ना अब वो बताते धर्म ही है लेकिन धर्म के नाम से करेंगे तो वो तो बोले रिलीजन हो गया तो गाली हो गई आज धर्म है मतलब रिलीजन है यानी संप्रदाय के अर्थ में दकी अनुसी और पुरातनपंथी उस अर्थ में ये निंदित बन गए लेकिन स्पिरिचुअलिटी अभी इतनी निंदित नहीं हुई है हालांकि वो भी निंदित होती है पर अभी बची हुई है थोड़ी उसकी जान बची हुई है उस पर भी आघात होते रहते हैं जो अध्यात्म के नाम पर काम करते हैं उनकी स्थितियां देख करके हो जाता है ये भी कि भाई ये तो जिसको ये अध्यात्म कह रहे थे ये तो क्या अध्यात्म हुआ अध्यात्म के नाम पर भी गलत होने लगता है लेकिन फिर भी कोई शब्द तो बचा के रखना ही होता है तो वो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं उसका अब किसी से विरोध नहीं कहते वो आध्यात्मिकता का किसी से विरोध नहीं लेकिन धर्म का तो दूसरों से विरोध होगा धर्म के नाम पर लड़ाइया हुई है अध्यात्म के नाम पे लड़ाई हुई है क्या कभी तो इसलिए धर्म और अध्यात्म को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया है आजकल है एक ही वैसे लेकिन अलग कर दिया गया है इसलिए धार्मिक व्यक्ति अध्यात्म में नहीं आते और आध्यात्मिक व्यक्ति उन धार्मिकों को धार्मिक दिखाई नहीं देते नहीं जो धार्मिक व्यक्ति हैं तो जब आध्यात्मिक व्यक्ति को देखते हैं तो वो तो स्वार्थी होता है तो देते ये क्या क्या आध्यात्मिक ये क्या है क्या धार्मिक हुआ तो धार्मिक भी नहीं है ये तो ये अध्यात्म के नाम से चल रहे हैं ये तो धार्मिक भी नहीं है इस तरह की बातें चल जाती है खना ऐसा लग जाता है आगे देखिए तथा सर्वार्थ अध्यवसायक त्रिगुणा बुद्धि ही त्रिगुण्वाद अचेतना सब अर्थों का अध्यवसाय करने वाली होने से अध्यवसायक त्रिगुणा बुद्धि बुद्धि तीनों गुण वाली है तो सब अर्थों का अध्यवसाय का मतलब हो गया शांत घोर और मूढ़ तीनों हो गई शांत सत्व गुण के कारण है घोर रजोगुण के कारण मूर्ख तमोगुण के कारण से ये जो अलग अलग तरह की चीजें सर्व अर्थ एक जैसे नहीं इन सबका निश्चय वही बुद्धि करवाती है और ये तभी हो पाता है जब ये त्रिगुण हो उसमें सत्वगुण है तो उससे शांति का अनुभव कराती है रजोगुण है तो घोर का अनुभव दुख का अनुभव कराती है सात्विक है तो सत्वगुण है सुख का अनुभव कराती है मोगुण है तो मूर्ता का घोरता का अनुभव कराती है ज्ञानता का अनुभव कराती है अज्ञान की स्थिति में तो ये तीनों चूकी बुद्धि में रहते हैं इससे पता लगता है कि त्रिगुणात्मक है बुद्धि इसलिए कहा तथा सर्वार्थ अध्यवसाय तत्व त्रिगुणा बुद्धि ही एक बात और इसके साथ साथ दूसरी चीज भी निकल के आएगी वो भी अटल सत्य है इनका त्रिगुण त्रिगुण अचेतना और त्रिगुण होने से वो अचेतन है अर्थात त्रिगुण चूंकि अचेतन है और ये त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मिका है बुद्धि इसलिए बुद्धि भी अचेतन है ये हम तो सीधे स्वीकार कर लेते हैं हा हा करके भी ठीक है हमारे को तो मान्य है ही ये लेकिन मैं जोर इसलिए दे रहा हूं इसके ऊपर जो इसको भी चेतन से बना हुआ मानते हैं जड़ मानते ही नहीं है किसी चीज को और चेतन ही चेतन है चेतन से ही बनाए और चेतन से बनाए तो ये भी चेतन होने चाहिए ये सारी चीजें चेतन ही होनी चाहिए वो कहते है, हैं ठीक है चेतन मान लेंगे चेतन से बनी हुई होती तो ये चेतन होती ये जड़ है और बल्कि चूंकि ये त्रिगुण से बनी है और त्रिगुणों को भी जड़ माना गया है त्रिगुण जड़ है उनसे ये बनी है तो ये जड़ ही है तो ये जड़ तत्व अलग है चेतन तत्व अलग है अब चेतन में भी दो भाग होते हैं वो अलग बात है लेकिन जड़ और चेतन ये दो तत्व तो है एकदम पक्का वैसे बुद्धि भी हमारे को लगती है कि भाई ये चेतन है पीछे भी आपके सामने बात रखता था आजकल बहुत चल रहा है इसी तरह से क्योंकि वो चेतन आत्मा को मानते नहीं है तो क्या कहते हैं वो माइंड शब्द बोलते हैं फिर माइंड बुद्धि ये माइंड क्या है माइंड माइंड करके बोलते हैं चेतन या आत्मा शब्द उनको स्वीकार्य नहीं होता है माइंड बोलते हैं तो इस बुद्धि को माइंड मतलब फिर बुद्धि लेने लग जाते हैं तो बुद्धि लेते हैं तो वो बुद्धि को ही चेतन मानते हैं उसी को ही चेतन मान लेते हैं वही कॉन्शियसनेस है माइंड ही माइंड में ही माइंड ही कॉन्शियस है यही बाकी सब जड़ है ऐसा कहने लग जाते हैं ऐसी प्रती भी होती है हमारे को भेद नहीं प्रतीत होता है अलग अलग पता नहीं लगता है लेकिन बुद्धि तो जड़ है अचेतन है और चेतन पुरुष अलग है ये बिल्कुल सिद्धांत स्पष्ट है आगे तो बुद्धि त्रिगुण अचेतनाती तो गुणानदा पुरुष है स्वरूप और गुणों का जो उपद्रष्टा है देखने वाला है वो पुरुष है इसलिए तो स्वरूप उससे स्वरूप नहीं है अचेतन है और ये चेतन है इसलिए स्वरूप नहीं है इन्होंने कहा था कि न तो स्वरूप है न विरूप है न तो पूरी तरह स्वरूप है न पूरी तरह विरूप है तो स्वरूप क्यों नहीं है तो इसके लिए कारण बता इसलिए ये स्वरूप नहीं है भिन्नता बताई जा रही है विश्व दोनों की के तो स्वरूप तो, तो है नहीं स्वरूप नहीं है तो विरूप है तो विपरीत सारे के सारे धर्म इसके विपरीतियों ऐसा नहीं है कि जो गुण प्रकृति में है उसके विपरीत ही सारे गुण होंगे चेतन के अंदर ऐसा भी नहीं है पुरुष के अंदर तो ना अत्यंतम विरूपात क्यों तो बोले शुद्धों पर असो प्रत्यय अनुप्यो क्योंकि ये चेतन शुद्ध होते हुए भी बुद्धि में स्थित प्रत्यय का अनुभव करता है वो ऐसा का वैसा ही होता है तो इसके स्वरूप हो गया ना एकमेव दर्शनम ख्यातिरैव दर्शनम बुद्धि में जैसा है वैसा ही यहां पर होगा वृत्ति स्वरूप होगा तो स्वरूप आ गई ना वृत्ति सारूप्यम इतरत्र तो इत दोनों में विरूपता है कुछ धर्मों में लेकिन फिर भी वृत्ति की दृष्टि से सारूप्यता है उसी बात को यहां कहा गया कि शुद्धों भी असो प्रत्यय अनुपष्यो यथ हेतु दिया आगे खोल रहे हैं इसको प्रत्यय बौद्धम अनुपश्यति बौद्धम प्रत्ययम अनुपष्यति बौद्ध का मतलब है बुद्धि में स्थित बौद्ध बौद्ध धर्म वाला वो बौद्ध नहीं है ये वृद्धि में स्थित जो है बौद्धम प्रत्ययम ये जो पुरुष है ये बुद्धि में स्थित प्रत्यय को जान को अनुभव करता है अब वो बौद्ध तो पुरुष को मानते ही नहीं है चेतन तत्व ही नहीं मानते वहां वैसे भी नहीं कटेगा वो तो करने लगेंगे तो उनके सिद्धांत की हानि होगी पर हम कहने लग जाए कि नहीं आपकी अब चेतन को मानना आपकी परंपरा में बंद हो गया है वास्तव में तो बुद्ध लोग चेतन को मानते थे उसका प्रमाण यह है कई बार कोई व्याख्याएं होती है ना किसी की प्रचलित वो हमें गलत लगती है लेकिन हम उसको गलत भी नहीं कहना चाहते कि गलत है तो क्या करते है? नहीं इसका ये अर्थ है भिन्न अर्थ लेते हैं अपने ढंग से कि नहीं इसका ये अर्थ नहीं ये अर्थ है ये अर्थ है तो ये तो दूसरे तो ये मान रहे हैं बोले इन्होंने समझा नहीं अब खंडन तो करते हैं तो किसका उनको मानने वालों का जो मूल वक्ता था मूल विद्वान निरीक्षित जिसको वो बड़ा मानते थे उसका खंडन नहीं करते हैं। जैसे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तो उसकी जो व्याख्या है कि ये तो तो मिथ्या है, तो है बोले कुछ ही नहीं फिर ये तो ऐसी परंपरा में माना जाता है बोले नहीं ऐसा तात्पर्य नहीं है ये लोगों ने समझा नहीं है इन्होंने उस परंपरा वालों ने तो समझा नहीं हमने समझाया उसको वो इतनी सदियों से समझते आ रहे हैं बोलते आ रहे हैं समझ उन्होंने समझानी है हमने समझा है इस बात को तो तो बोले कि ये मिथ्या है मतलब तो ये अंतिम सत्य नहीं है इसका तात्पर्य क्या है वो ऐसा नहीं कह रहे कि ये कुछ है नहीं क्योंकि तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में कहता है एको ब्रह्म ही व ना अपरा एक ब्रह्म है दूसरा तो कुछ है ही नहीं बोले ये गलत व्याख्या है ये तो लोगों ने ऐसा समझ लिया इसके प्रवक्ता जो शंकराचार्य जी थे वो थोड़ा ना ऐसा कहते थे अब सीधे सीधे तो खंडन खंडन करें जो अर्थ चल रहा है तो, तो शंकराचार्य जी का खंडन होता है उनको तो मानते हैं तो कैसे खंडन करेंगे एक शिष्ट तरीका है अच्छा तरीका है सभ्य लोगों का तरीका है कि उसको उनपे आक्षेप भी नहीं आएगा तो आक्षेप किसपे देंगे बोले परंपरा लोग ऐसा गलत अर्थ कर लेते हैं वास्तविक अर्थ क्या है कि ये अंतिम सत्य नहीं है इससे पूरे दुखों की निवृत्ति नहीं होती है प्रकृति से जगत से वास्तविक लक्ष्य तो ब्रह्म ही है वो ही सत्य लक्ष्य है हमारा उसी से हमारे समस्त दुखों की निवृत्ति होती है अब ये जो अर्थ किया तो सिद्धांतानुकूल है तो, तो इस वाक्य में दोष ही नहीं आया बोले आर्य समाजी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, बोले इन्होंने दयानंद को समझा ही नहीं है दयानंद का खंडन करना नहीं है उनको वो तो महापुरुष थे तो बोले उन्होंने तो जो मूर्ति पे मूर्तियों पे चूहे चढ़ जाते हैं उसका निषेध किया था अब ये मूर्ति का ही निषेध करने लग गए इन्होंने समझा ही नहीं दयानंद को इन्होंने समझ लिया है ये बताने वाले हैं जो चूहा नहीं चढ़ना चाहिए चूहा नहीं खाना चाहिए चूहे के द्वारा और उसका निषेध किया है मूर्ति पूजा का थोड़ा ना किया तो नए नए प्रबुद्ध लोग आते हैं शिष्ट तरीके से खंडन करते हैं अपने अपने ढंग से तो क्योंकि वो ये उनको स्वीकार नहीं होता कि हम महापुरुषों को खंडन करें क्योंकि वो कहते नहीं वो भी ठीक है वो भी ठीक है सब ठीक है अब सब ठीक है तो कैसे ठीक करें विपरीत तो है अब ठीक रहा किसी के सिर पे तो फोड़ना पड़ेगा घड़ा जो है हार का घड़ा फोड़ते ना किसी के माथे पर श्रेय श्रे क्या कहें मतलब उस पर आरोप लगाते हैं श्रेय तो अच्छे अर्थों में जाते हैं उसका कि ये आखिर हुआ क्यों ये हार हुई क्यों इसका ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा कि इसका उत्तरदाई कौन है तो किसी न किसी पे तो करना है इस पार्टी की हार हो गई चुनाव में तो किस पे डाले किसी पे तो करना पड़ेगा कोई असफल हो गया अभियान तो किसी पे तो करना पड़ेगा नहीं, इसकी ये उत्तरदायी है तो अब गलत तो हो ही चुका है अब वो ठीकरा किस पे फोड़ेंगे तो अनुयायियों पे फोड़ना तो ठीक है जो मूल प्रवक्ता थे उन पे कैसे फोड़ सकते हैं वो तो आदर के पात्र हैं उन पे तो फोड़ना होगी वो तो इतने अशिष्ट हैं नहीं ये सब हैं हम खंडन नहीं करते उनका तो ये प्रत्यम बौद्धम अनुपश्यति बुद्धि में स्थित प्रत्यय को ये देखता है ये तात्पर्य बुद्धि का है यहाँ पर प्रत्यम बौद्धम अनुपश्यति तम अनुपश्यन अतद आत्मा तदात्मा का युवक प्रत्यवभाष तो उसको जब देखता है आत्मा बुद्धि के मैं स्थित प्रत्ययों को तो अतदात्मा उस तरह का न होता हुआ भी उस स्वरूप वाला न होता हुआ भी अब अतदात्मा का मतलब ये नहीं है कि उस आत्मा वाला नहीं है ये पुरुष उस रूप का नहीं होते हुए भी बुद्धि वाला बुद्धि के स्वरूप वाला न होते हुए भी तदात्मा का युव उसके जैसा ही उसके स्वरूप वाला ही प्रतिभाषित होता है आत्मा ये स्वरूपता को बताया जा रहा है वृत्ति सारूप में मित्र वाली बात है तथा उक्तम जैसा कि कहा गया है एक वचन दिया ही अपरिमिनी भोक्त शक्ति ही भोक्त्री शक्ति यानी पुरुष परिणामी नहीं है अप्रति संक्रमाचार और युक्त नहीं होती है रक्त नहीं होती है जुड़ती नहीं है अप्रति संक्रमाचार और परिणामिनी अर्थे प्रति संक्रांता तत्व वृत्तिम अनुपतती लेकिन परिणामी अर्थ में वस्तु में बुद्धि में प्रतिसंक्रांत के समान उसकी वृत्ति के पीछे पीछे चलती है बदलती नहीं है युक्त तो नहीं लेकिन उसकी वृत्ति जैसी चलती है ताप्त चैतन्य उपग्रह रूपाया बुद्धे बुद्धिवृत्ते अनुकार बुद्धिवृत्ति अवशिष्ट ही जन वृत्ति इत्याख्या प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूप आया बुद्धिवृत्त उसके जिसने चैतन्य को प्राप्त कर लिया है उसके उपग्रह रूप बुद्धि वृत्ति के द्वारा अब बुद्धि भी तो ऐसी लगती है जैसे चेतन हो गई है आत्मा का प्रभाव उस उसपे आ जाता है चेतन वत लगती है ये शरीर चेतन के समान देखने लगता है चेतना का प्रभाव वहां पर आ जाता है तो उस तरह से उपग्रह रूप जो ये बुद्धि की वृत्ति है उसके अनुकार मात्राया उसी के बिल्कुल अनुकरण करता हुआ उसी तरह का बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा बुद्धि की वृत्ति बुद्धि में जो वृत्ति है प्रत्यय उससे अविशिष्ट यानी अभिन्न बिल्कुल वैसा का वैसा ज्ञान वृत्ति है ज्ञान वृत्ति ये कही जाती है तो बुद्धि में जो वृत्ति होती है जो ज्ञान प्रत्यय होता है वो बुद्धि वृत्ति कहलाती है और आत्मा में जो बोध होता है बिल्कुल वैसा का वैसा उसको ज्ञान वृत्ति के नाम से कहा जाता है वृत्ति के संदर्भ में भी मैंने आपको यह संकेत बताया था कि बुद्धिवृत्ति और ज्ञान वृत्ति जब ये दो शब्द आ रहे हैं तो इसका तात्पर्य अलग अलग है यानी बुद्धि में में चित्त में जो व्यापार हो रहा है जानात्मक वो वृत्ति, विचार और आत्मा को जो होता है इसको ज्ञान वृत्ति शब्द से कहा गया तो ज्ञान वृत्ति व्याख्या है तो यह ज्ञानवृत्ति बुद्धिवृत्ति से अविशिष्ट होती है बिल्कुल वैसी की वैसी होती है अगला सूत्र तदर्थ एवं दृश्यस्य से आत्मा इक्कीसवां सूत्र तदर्थ उसी के लिए उसी के प्रयोजन के लिए किसके लिए पुरुष के लिए दृश्य शक्ति के लिए दृश्य आत्मा दृश्य की आत्मा यानी दृश्य का स्वरूप यह ही उसी के लिए इसी को भाष्य में खोल दिया दृषि रूप पुरुषस्य तदर्थ को खोल रहे हैं रूप जो पुरुष है दृष्टा मात्र जो पुरुष है उसके कर्म रूपतम आप दृश्य मिति ये जो दृश्य है उसके कर्म रूप में आ गए अर्थात कर्मकारक के रूप में वो है वो उसको जानता है दृश्यम इति तदर्थ एवं दृश्यस्य आत्मा भवती इसलिए दृश्य का स्वरूप उसी के लिए होता है और आत्मा शब्द को खोल दिया स्वरूपम भवती आत्मा का मतलब स्वरूप है इसका स्वरूप आत्मा के लिए है दृश्यस्य आत्मा दृश्य में कोई आत्मा या चेतन तत्व तो नहीं होता है जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बता दिया था इससे हमें क्या पता लगता है आत्मा शब्द यहाँ पर स्वरूप के लिए आया है तो यहीं तक रखते हैं पाठ प्रण साधार विवाद हो